ओम ज्ञान चरंध्य ज्ञानंजन शलाख चक्षुर्म छस्म श्री गुरु जय जय मृष्ण बड़ी चैचल्य चरचा च आदिली सप्तम ध्या श्लोक नंबर दो तो यहाँ पर कृष्ण कवि हर्ष गोस्वामी जो बहुत ही दुख स्पष्ट है श्री कृष्ण चैचर महाप्रभु का जाय हो उनकी प्रशंसा करना चाहिए और केवल महाप्रभु नहीं जो महाप्रभु चरणाश्र उनके भी प्रशंसा करना चाहिए कंपनी बहुत ही धन्य होते हैं सब माया जी जो इस संसार में फस गया है सब भाग्यहीन हैं, मतलब खुद का दोष कृष्ण खुद का दोष से कृष्ण को भव करने से कृष्ण बोली से जीवन आदिवा मुख अठे माया था संसार दुख खुद का दोष से ही कृष्ण को भव करके इस भौतिक संसार में आया है और उसका पव होते ही संसार दुख सब दुखी है कोई सुखी नहीं है भौतिक संसार में। जितने भी प्रयास करते हैं सुख के लिए और सब माया बद्ध जी तो प्रयास करते हैं सुख के लिए लेकिन खाली दुख तो सुख प्राप्त करने का एक ही उपाय है सावधानांतर अत्याचार मांग श्री कृष्ण के चारण कामओं में आश्रय ला और इस में वो एक ही कृष्ण जो द्वार युग के अंत में आए थे और हमको ऐसे सावधान तो वापस आए हैं इस कलयुग में श्याम सुंदर एक श्याम सुंदर इस बार गौर सुंदर रूप में आए है और कृष्ण जो पहले